श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ पाँच सत्ताईस दिसंबर अठारह सौ चौरासी योग की दूरबीन पतिव्रता धर्म पठन जारी है अब ईश्वर दर्शन की बात आई प्रफुल्ल अब देवी चौधरानी हो गई है वैशाख शुक्ला सप्तमी तिथि है देवी छप्पर वाली नाव पर बैठी हुई दिवा के साथ बातचीत कर रही है चंद्रोदय हो गया है नाव का लंगर छोड़ दिया गया है गंगा के वक्ष पर नाव स्थिर भाव से खड़ी है नाव की छत पर देवी और उसकी दोनों सहेलियां बैठी हुई हैं ईश्वर प्रत्यक्ष होते हैं या नहीं यही बात हो रही है देवी ने कहा जैसे फूल की सुगंध घाणेन्द्रीय के निकट प्रत्यक्ष है उसी तरह ईश्वर मन के निकट प्रत्यक्ष होते हैं श्रीरामगृह जिस मन के निकट प्रत्यक्ष होते हैं वह यह मन नहीं वह शुद्ध मन है तब यह मन नहीं रहता विषय शक्ति के जरा भी रहने पर भी नहीं होता मन जब शुद्ध होता है तब चाहे उसे शुद्ध मन कह लो चाहे शुद्ध आत्मा मास्टर मन के निकट सहज ही वे प्रत्यक्ष नहीं होते यह बात कुछ आगे है कहा है प्रत्यक्ष करने के लिए दूरबीन चाहिए दूरबीन का नाम योग है फिर जैसा गीता में लिखा है योग तीन तरह के हैं ज्ञान योग कर्मयोग भक्ति योग, भक्त योग। इस योगरूपी दुर्बिन से ईश्वर दिख पड़ते हैं श्री रामकृष्ण यह बड़ी अच्छी बात है गीता की बात है मास्टर अंत में देवी चौधरानी अपने स्वामी से मिली स्वामी पर उसकी बड़ी भक्ति थी स्वामी से उसने कहा तुम मेरे देवता हो मैं दूसरे देवता की अर्चना करना सीख रही थी परंतु सीख नहीं सकी तुमने सब देवताओं का स्थान अधिकृत कर लिया है श्री रामकृष्ण साहस सीख न सकी इसे पतिव्रता का धर्म कहते हैं यह भी एक मार्ग है पठन समाप्त हो गया श्री कृष्ण हंस रहे हैं भक्तगण टकटकी लगाए देख रहे हैं कुछ सुनने के आग्रह से श्री रामकृष्ण हंस कर केदार तथा भक्तों से यह एक प्रकार से बुरा नहीं इसे पतिव्रता धर्म कहते हैं प्रतिमा में ईश्वर की पूजा तो होती है फिर जीते जागते आदमी में क्यों नहीं होगी आदमी के रूप में वे लीला कर रहे हैं कैसी अवस्था बीत चुकी है हर गौरी के भाव में कितने ही दिनों तक रहा था फिर कितने ही दिन श्री राधा कृष्ण भाव में बीते थे कभी सीता राम का भाव था राधा के भाव में रहकर कृष्ण कृष्ण कहता था सीता के भाव में राम राम परंतु लीला ही अंतिम बात नहीं है इन सब भावों के बाद मैंने कहा माँ इन सब में विक्छेद है जिसमें विक्छेद नहीं है ऐसी अवस्था कर दो इसलिए अनेक दिन अखंड सच्चिदानंद के भाव में रहा देवताओं की तस्वीरें मैंने कमरे से निकाल दी उन्हें सर्वभूतों में देखने लगा पूजा उठ गई यही बेल का पेड़ है यहाँ मैं बेलपत्र लेने आया करता था एक दिन बेलपत्र तोड़ते हुए कुछ छाल निकल गई मैंने पेड़ में चेतना देखी मन में कष्ट हुआ दुर्वा दल लेते समय देखा पहले की तरह मैं चुन नहीं सकता तब बलपूर्वक चुनने लगा मैं नींबू नहीं काट सकता उस रोज़ बड़ी मुश्किल से जयकाली कहकर उनके सामने बलि देने की तरह एक नींबू में काट सका था एक दिन मैं फूल तोड़ रहा था उसने दिखलाया पेड़ में फूल खिले हुए हैं जैसे सामने विराट की पूजा हो रही हो विराट के सिर पर फूल के गुच्छे रखे हुए हों फिर मैं फूल तोड़ न सका वे आदमी होकर भी लीलाएँ कर रहे हैं मैं तो साक्षात नारायण को देखता हूँ काठ को घिसने से जिस तरह आग निकल पड़ती है उसी तरह भक्ति का बल रहने पर आदमी में भी ईश्वर के दर्शन होते हैं बंसी में अगर बढ़िया मसाला लगाया हो तो रेहू और कातला फौरन उसे निगल जाती है प्रेमोद्माद होने पर सर्वभूतों में ईश्वर का साक्षात्कार होता है गोपियों ने सर्वभूतों में श्री कृष्ण के दर्शन किए थे सबको कृष्ण में देखा कहा था मैं ही कृष्ण हूँ तब उनकी उन्मादा अवस्था थी पेड़ देखकर उन लोगों ने कहा ये तपस्वी हैं कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं तृणों को देखकर कहा था श्री कृष्ण के स्पर्श से पृथ्वी को रोमांच हो रहा है